रस भरी का कीड़ा एक वक्त का किस्सा है। रोज़नबर्ग के एक मामूली से गांव में जंगल के किनारे एक छोटे से घर में चार लोगों का एक खानदान रहता था। एना और उसके तीन बच्चे एडवर्ड, क्लोई और जोई। वो रस का इस्तेमाल करते फलों के प्रिजर्व्स यानी जैम्स और जेलीज़ बनाने के लिए। पू तुम चिढ़ गई। अपना खाना खाओ बच्चों। एडवर्ड, अपनी बहन को सताना बंद करो। वो सब अपना नाश्ता खा रहे थे, तभी क्लोइज़ जोर से चीखी। आह, ये क्या है? ये कीड़ा है। ओह, ये कहां से आ गया? ये रसबरी में था, बड़ा वाला। मारो इसे। नहीं। मैं इसे कुचल दूँगा। एडवर्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत करो। और क्लोइ एक छोटी से कीड़े के पीछे इतना तमाशा क्यों? बस उसे उड़ा दो। क्लोइ ने रस भरी का पत्ता लिया और ऐतिहात से कीड़े को उस पर घसीटा और वो जोई के साथ बाहर सहन में गई ताकि कीड़े को महफूज रखने में मदद कर सके। क्लोइ उस चिड़िया को देखो अगर हम उस छोटी सी कीड़े को वहाँ छोड़ देंगे तो बिना तो चलो फिर जंगल में चलें, हम उसे वहां रख सकेंगे लड़कियां जंगल में गईं और उन्हें वहां एक छोटी सी रस भरी की झाड़ी मिली जहां उन्होंने उस छोटे से कीड़े को आजाद कर दिया ये कीड़े के लिए बिल्कुल माहकूल जगह है वो खुशकिस्मत है कि उसके सिर पर ये सुर्ख लाल छत्ते जो इतने खूबसूरत जी भर कर खाएं। वो खाते गए, खाते गए, जब तक कि तमाम रसभरियाँ खत्म न हो गई। और उन्होंने उसके हर निवाले का लुत्फ उठाया। लगता है हमने सारी रसभरियाँ खत्म कर दी। अब हमारे पास सर्दियों के लिए प्रसर्व करने के लिए नहीं रही। अम्मी कल जोई और मैं जंगल जाएंगे और कुछ और रसभरियाँ लेकर आ क्लोई और ज़ोई जंगल में जाने को तैयार हो गई कुछ ताज़ी और रसीली रसभरिया तोड़ने के लिए क्लोई ने नीली टोकरी उठाई और ज़ोई ने पीली वाली महफूज रहना लड़कियों और ख्याल रखना सूरज डूबने से पहले घर जाना क्योंकि सूरज डूबने के बाद जंगल में रहना महफूज नहीं और मेरी तरफ से रसभरी के कीड़े को सलाम कहना और कहना जब अगली मर्तबा मुझसे मिलेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा <laughs> इस तरह क्लोई और जोई जंगल पेड़ों के ऊपर से कूदते हुए, झाड़ियों को लांघते हुए, और वृक्षों की टहनियों में फंसते हुए जो मीठे और रसीले फलों से भरे हुए थे, जंगल में रास्ता बनाते हुए रस भरियां ढूंढते हुए, इस तरह ये दोनों जंगल के एक भाग में पहुंचे जहां चारों तरफ बेरीज थीं, हेल्दरबेरीज, बिलबेरीज, ब्ल वो एक बड़े मैदान में पहुंच गईं, जहां चारों तरफ रसभरी की झाड़ियाँ थी. दूर-दूर तक, जिसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। यकीन ही नहीं होता, इतनी सारी ढिर खूबसूरत लाल रसभरी की झाड़ियाँ। सभी झाड़ियाँ भरी हुई थीं गहरे लाल रंग की रसभरियों से, जो इन दोनों ने पहले कभी नहीं देखी थी। और जल्दी ही उनकी टोकरियां ऊपर तक भर गई। अब चलो इन टोकरियों को घर वापस लेकर जाएं। नहीं रुको, चलो जाने से पहले कुछ और तोड़ लेते हैं। और इस तरह उन्होंने कुछ और रसीली रसभरियाँ तोड़ी और अपनी जेबों में भर लीं और घर वापस जाने को तैयार हो गईं। दोनों लड़कियों ने एक लोई और जोई चलती गईं चलती गईं पर वो अपना रास्ता भटक गईं। इससे पहले कभी भी वो इतने घने जंगल में नहीं गई थीं। उन्हें ना तो सड़क मिली और ना ही पगडंडी जो उन्हें घर तक ले आती। और हालात बद से बदतर होने लगे और सूरज डूबने ही लगा था। रखतों के साये लंबे होते गए। और इन दे वापस देखर मत करो जोई मुझे यकीन है कि हम जंगल के आखिर में कहीं हैं और जल्दी ही घर की चिमनी से निकलता हुआ धुआं देख पाएंगे। जब वो जंगल में भटकती रहीं तो अंधेरा हो गया और वो और ज्यादा खौफजदा हो गई। वो चलती गई, चलती गई जब तक कि अचानक उन्होंने एक परी को अपने सामने उड़कर आते नहीं दे� और वो आगे आगे उड़ी उनकी ओर पीछे मुड़कर देखते हुए और उनका इंतजार करते हुए अभी उन्होंने एक हुंकार सुनी जो उनके पीछे जंगल से आ रही थी लड़कियां जल्दी से दौड़ी पर उन लड़कियों को झाड़ियों से भरे एक मैदान में ले गई और फिर अचानक ही वो वहां से गायब हो गई हम कहां है पूरा दिन चलते चलते थक गई थी और रोने लगी थी जब वो घास पर गिर पड़ी मुझे दहल लग रहा है भूख भी लगी है काश इस वक्त खाने के लिए मेरे पास एक सैंडविच होता जैसे ही उसने ये कहा उसे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ आ, ये तो मौजूदा है मेरे हाथ में एक सैंडविच है मेरे पास भी एक है कितना अच्छा होता अगर मेरे पास दूध का ग्लास भी होता अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि उसने महसूस किया कि उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है जोई, जोई, पता है मेरे हाथ में एक दूध का ग्लास है आ, ये तो तिलेश में मेरे पास भी है जी यकीन है ये उस होब्सूरत परी का ही कानामा है औ उम्मीद है अब हमें सोने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों ने खुद को एक घर्म बिस्तर पर पाया, जहां वो सो सकती थी। और इस तरह क्लोई और जोई बिस्तर पर आराम से पूरी रात सोई। अगली सुबह जब क्लोई की जांघ खुली, तो सूर्य का उजाला चमक रहा था। वो गर्मियों के खूबस ये कितना खूबसूरत है ऐसे जंगल में सोना जो खूबसूरत रसभरियों की झाड़ियों से घिरा है। क्लोइ उठो। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। ये जानते हुए कि वो जंगल में सोई हुई थी, उन्होंने उस बिस्तर की ओर देखा जहाँ वो सोई हुई थी, जो घास से बहुत बढ़िया तरीके से ढका हुआ था पत्ते और मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम सचमच काटो, क्या है? तुम हैलम हो गया कि तुम खواب नहीं देख रही हो? मैं सोच रही थी कि वो नेक परी कहाँ है जो हम पर इतनी बहरबान रही? ही उन्होंने देखा कि उनके सामने हवा में एक चिंगारी उड़ी और वहां वो नमाया हुई, यानी वो परी जो हवा में लहरा रही थी और मुस्कुरा रह तभी एक मोड़ा आदमी झाड़ियों के पीछे से लंगड़ाते हुए आया जब वो चल रहा था तो एक बहुत ही शाही सफेद पोशाक पहने था और लाल टोपी उसके हाथ में एक छड़ी थी और छड़ी के सिरे पर एक क्रिस्टल का लाल रसभरी की शक्ल का ताज था जो रोशनी में एक रूबी की तरह चमक रहा था आ, मैं देख रहा हूँ तुम सि� और मैं यहां रहता आया हूं हजारों हजारों सालों से मैंने सेराफिना को तुम्हें उस जानवर से बचाने के लिए भेजा जो रात جنگل जंगल में भागता है और मैं जंगल के میں में तुम्हें डराना नहीं चाहता था लड़कियां हैरत में पड़ गई रस भरी के बादशाह के खयालात को सुनकर और उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान थी जब वो रस भरी के बादशाह को सुन रही थी मैं रूहे उनसुर और की का शिकार था जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करती है हवा पानी और आग पर कि हर सौवे साल मैं एक कमजोर रसभरी का कीड़ा बन जाऊंगा ये उसका तरीका है मुझे सिखाने का कि मैं अपनी दुआ की कीमत जानू जो मुझे इनायत की गई है और ये है लाफानी जिंदगी तो उसने उन लड़कियों को बताया कि कैसे वो दिन था जब वो एक रसभर मुझे खा लिया जाता या मुझे कुचल दिया जाता? यदि तुम दोनों ना होती जिन्होंने मुझे बचाया और जब तुमने मुझे उस पत्ते पर घसीटा मेरी टांग मुड़ गई थी जिसकी वजह से मुझे लंगड़ाकर चलना पड़ता है। मैं सूरज गुरु भोने तक उस झाड़ी में पड़ा रहा जहां तुम मुझे छोड़ गई थी और जैसे ही मैं अपनी असली हेर मैंने तुम दोनों को यहां अपनी सल्तनत में पाया और मैं आकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था बिना तुम्हें डराए उसने उन्हें बताया कि वह सेराफिना को उनके साथ भेजेगा जो जंगलों में उनका मार्गदर्शन करेगी और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाएगी ऐ रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ऐ रहमदिल बादशाह मेरे बच्चों तुम्हारा इस्तकबाल है एक मर्तबा जब तुम घर पहुंच जाओ तो वहां कुछ तोहफे पाने की उम्मीद रखना और एडवर्ड को बताना अगली दफा जब मैं उसे देखूंगा तो उसे खा जाऊंगा ओह ऐसा ना करें मेहरबानियों से माफ कर दें फिक्र मत करो मैंने उसे माफ कर दिया बदला कभी भी अच्छा नहीं होता मैं तो बस मजाक कर रहा था लड़कियों ने राहत की सांस ली और उन्होंने राजा روبस को गले लगाया अलविदा मेरे छोटे रहमदिल बच्चों हमेशा इतने ही रहमदिल और फिराकदिल बने रहना <sting> दोनों लड़कियों ने टोकरियां उठाई और वो सरफीना के पीछे चलती गई, जो उन्हें जंगल से घर वापस ले गए। कैसे ही लड़कियां घर पहुंची, सरफीना अलविदा कहते हुए हाथ हिलाकर वहां से गायब हो गया। जब लड़कियां घर पहुंची तो वहां बहुत खुशियां और मशर्रत तारी हो गई। ओ, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लड़कियां ठीक हो। तमाम रात तुम कह लड़कियों ने अपनी अम्मी और एडवर्ड को सब बयान किया और उन्हें बादशाह रूबस और उनकी इलिसमी सल्तनत के मुतालिक बताया। मैं होशीयू कि तुम दोनों सही सलामत वापस घर आ गई हो। ओह, कुछ देर पहले एक बुरा शख्स यहाँ आया था और ये तुम्हारे लिए छोड़ गया। जब उन्होंने टोकरियों के अंदर देख इन तुम्हारे लिए भी कुछ है। एक चांदी का ब्रॉच था, जो रसभरी के कीड़े की शक्ल का था। एडवर्ड बहुत शर्मिंदा हुआ और वो समझ गया कि इसके क्या मायने हैं। और उसने ठान लिया कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो हमेशा दयालु बना रहेगा। कितना शानदार है! अब मैं जाकर रात का ख जैसे ही उनकी अम्मी बावरची खाने में गयई तो वह हैरान रह गई मेज पर 10 टोकरियाँ देखकर जो सुर्ख लाल रसीली रसभरियों से भरी थी वह सोचने लगी कि वह वहाँ कहाँ से पहुंची पर उसने अनदाज़ा लगा लिया कि ये रसभरी के बादशाह की तरफ से तोफा है और इस तरह उन सब ने मिलकर रसभरी के प्रिजरव बनाए और वह दर्जनों के हिसाब से जैम बनाकर उन्हें बेचने लगे आखिर में ये साबित करते हुए कि अगर तुम दूसरे के तरफ रहम दिल हो चाहे वह कोई भी हो तो तुम्हें बदले में रहम ही मिलेगा.